हरति पातकानी इति हरी ही जिसका स्मरण करने से गुंजन करने से जीव के पातक नष्ट हो जाते हैं ऐसे भगवान हरि का नाम और ओमकार के साथ जब ये जीव उच्चारण करता है तो उसके मूलाधार केंद्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं आंदोलन पैदा होते हैं जैसे बिजली की तार से विद्युत पसार होती है फिर चाहे फ्रिज में पानी गरम ठंडा करो चाहे हीटर से पानी गरम करो चाहे बिजली जलाओ चाहे कपड़े प्रेस करो तुम्हारी मर्जी लेकिन वो विद्युत पसार होती है लाइट ये तार से ऐसे ही पावर हाउस से ये सारी के सारी पसार होने वाली जो विद्युत है वो भिन्न भिन्न साधन होने से भिन्न भिन्न काम करती ऐसे ही पावर हाउसों का पावर हाउस जो परम चैतन्य आत्मा है उस आत्मा से जितनी शक्ति विशेष आदमी की आती है उतना फिर वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो उन्नत हो जाता है चाहे कला कुशलता हो चाहे नृत्य हो चाहे गीत हो चाहे समाधि हो चाहे राजसत्ता का काम हो चाहे किसी व्यक्ति को परखने की कला हो जाने अनजाने जितनी तुम्हारी व अंतर आत्मशक्ति विकसित होती है उतना तुम अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत सा काम कर सकते श्री राम पापी मनुष्य की यह पहचान है कि जिंदगी भर तुच्छ भोग भोगने का प्लान बनाता हुआ अपने इस बाहर के शरीर को सजाता हुआ टीप टाप करता हुआ और जीवन भर इसी शरीर के पीछे लग जाए शरीर को चलाने वाला इस शरीरूपी रथ को चलाने वाला रथी। जो आत्मा है उसके तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता उसको शास्त्रकारों ने कहा नरा अधम नरों में मनुष्यों में वो अधम है मन में आया ऐसा खा लिया मन में आया ऐसा पहर लिया मन में आया ऐसा भोग लिया मन में आया वहीं चले गए इसको अगर कोई स्वतंत्रता मानते हैं तो ये स्वतंत्रता तो कीट पतंग मच्छर मक्खी को है लेकिन ये प्राणी पशु प्राणी हजारों वर्ष पूर्व जैसा जीते थे ऐसा ही जी रहे उन्नति नहीं कर पाए पचास वर्ष पहले जैसा चिड़िया घोंसला बनाती थी आज भी ऐसा ही बनाती पच्चीस वर्ष पचास वर्ष सौ वर्ष पहले जैसे जनावर जंगलों में जीते थे आज भी ऐसे ही जीते हैं। मनुष्य में श्रवण करने की मनन करने की और अंदर की छुपी हुई परमात्मा की शक्ति को विशेष जगाकर फायदा उठाने की योग्यता है इसीलिए वो मनुष्य और जीवों से श्रेष्ठ माना गया है और जितने अंश में वो अपनी आत्मिक शक्ति जगाता है उतने अंश में वो श्रेष्ठ होता है और हजारों वर्ष का काम अगर एक जन्म में कर देता है तो उसको हम लोग महापुरुष बोलते हैं संत पुरुष बोलते हैं राजे महाराजे और समाज के लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं क्यों कि उसने अपने राम का अपने परमात्मा देव का आदर किया है श्री राम तो नानक सब तेरी वडियाई जितना आदमी अंतर्मुख होता है उतना उन्नत होता है और जितना बहिर्मुख होता है उतना वो तुच्छ होता जाता है तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो जपने से सुषिप्त शक्ति जागृत होती है कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे प्रेम भाव और आनंद जागृत होता है कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे आदमी का मनोबल विकसित होता है कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे आरोग्य की रक्षा होती है कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे मन शांत होकर उस असीम की यात्रा करने की योग्यता पा लेता है कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो संप्रदाय में दिए जाते हैं संप्रदाय के अपने अपने मंत्र होते हैं तो उन मंत्रों में भी तीन भेद होते हैं एक होते हैं तांत्रिक मंत्र दूसरे होते हैं साबरी मंत्र और तीसरे होते हैं वैदिक मंत्र तांत्रिक मंत्रों का भी अपना प्रभाव है लेकिन उसको परमात्मा प्राप्ति के काम में नहीं लाया जाता वो तुच्छ संसार की चीजों में चमत्कार कर लेते हैं इसलिए समझे हुए सुलझे हुए महापुरुष तांत्रिक मंत्रों पर या तांत्रिक साधना पर सहमत नहीं होते राजी नहीं होते दूसरे होते हैं साबरी मंत्र साबरी मंत्र भी सिद्ध होता है तो बड़ा चमत्कार करते हैं साबरी मंत्रों के द्वारा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा शक्ति तो उसी परमात्मा की आती है श्री राम जैसे कसाई खाने में बिजली भी उसी पावर हाउस से जाती है और जहाँ लोग ध्यान भजन करते बंदगी करते वहां बिजली भी उसी पावर हाउस से जाती है जयराम जी बोलना पड़ेगा और तुम्हारे रसोई घर में भी बिजली वही से आती और पूजा के घर में भी वहीं से आती है और बाथरूम आदि में भी बिजली वहीं से आती है ऐसे ही तांत्रिक मंत्रों में साबरी मंत्रों में संप्रदायिक मंत्रों में अथवा उस परम पवित्र वैदिक मंत्रों में शक्ति तो उस पर परमात्मा से ही प्रकट होती है लेकिन वैदिक मंत्र जो है वो इस लोक में और परलोक में जीव का कल्याण करते हैं और इतर मंत्र हैं वो अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है श्री राम जितना आपका रसोई घर जरूरी है उतना ही घर में फैमिली रूम की भी जरूरत है जितना फैमिली रूम की जरूरत है ऐसा ही ड्राइंग रूम की भी छोटी मोटी जरूरत है और इन सब की जरूरत है तो इतनी बाथरूम की और दूसरी भी जरूरत है श्री राम तो इस संसार में सब प्रकार की विधियां होती है इसलिए चिंतित नहीं होना चाहिए घबराना नहीं चाहिए कि ऐसा है ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है भाई ऐसा वैसा है तभी तो महापुरुषों की कदर होती है जब बिशट आरामी रजन न हो जनता महापुरुष को जरूरत कह रही है श्री राम इसलिए दुनिया में सब प्रकार का हुआ करता है बुद्धिमान आदमी है कि गुलाब कांटों के बीच होता है वो गुलाब का फायदा उठा ले नीर और शीर का विवेक कर दे अच्छा ले ले लाइट से आप चाहें तो प्रकाश कर सकते हैं चाहे आइसक्रीम बना सकते हैं चाहे प्रेस से कपड़े गर्म कर सकते स्त्री कर सकते हैं अथवा तो आवाज बना सकते हैं या और भी कुछ कर सकते हैं लाइट से अगर उपयोग करने की कला नहीं तो इस लाइट से जीवन का नाश भी तो कर सकते हैं श्री राम तो तुम्हारे अंदर जैसे विद्युत एक सामर्थ्य है शक्ति है ओझ है ऐसे ही तुम्हारे अंदर विद्युत का भी विद्युत जिन्होंने पावर हाउस बनाए इंजीनियरों ने उन इंजीनियरों की बुद्धि में जहां से प्रकाश आया वो आत्मा का था श्री राम एडिसन ने आविष्कार किया ये विद्युत का 2000 हजार जैसी खोजें की लेकिन एडिसन पहले तो असफल हो रहा था पहले असफल हो रहा था फिर भी असफल होने पर भी उसने कभी निराश की सास नहीं ली कई प्रयोग करे और कुछ न कुछ गलती आकर रह जाए और असफल हो जाए एक दिन उसकी प्रयोगशाला में आग लगी और सब रखकर जलकर खाक हो गया सुबह को आया देखा अपनी प्रयोगशाला भस्मीभूत हो गई एडिशन थॉमस एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि आज इस आग ने मेरी लेबोरेटरी जला दी प्रयोगशाला जला दी उसके साथ साथ मेरी गलतियां भी जल गई उत्साह से उसने फिर कदम रखा और दुनिया को 200 जैसी खोजें दी विद्युत आदि बिजली ये बल्ब आदि उसकी खोज एडिशन तो आदमी जब निराश नहीं होता है तो वही शक्ति अंदर से ऐहिक जगत में भी चमत्कार करती है आदमी निराश ना हो तो वही शक्ति सूक्ष्म जगत में भी फायदा करती आदमी निराश न और खोजता जाए तो अपना जहां से शक्ति आती उस शक्तिदाता आत्मा परमात्मा का मुलाकात भी कर सकता है जिन खोजा न पाया गहरे पानी पैठ मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ द्रुव को सोतीली मां ने महना मार दिया कि पिता की गोद में बैठना है आया बड़ा पिता की गोद में बैठने वाला थप्पड़ रख दी द्रु मां के पास आता है द्रु की दो मां थी एक सुतेली मां थी और एक माँ थी तो सुतेली मां का नाम था सुरुचि और अपनी मां का नाम था सुमति सुमती माना जिसकी श्रेष्ठ मति हो और सुरुचि माना जिसकी संसार में रुचि हो जिसकी भोग में रुचि है वो झगड़ा बाजी कलह अशांत में उसी शक्ति का व्यय करता है और जिसकी सुमति है वो उसी मति को उस मति मतदाता में बिठाकर जीवन मुक्ति का आनंद लेता है साक्षात्कार कर लेता है जन्म मर्म के चक्कर से छूट जाता है तो जो लोग सुरुचि वाले हैं खाना पैरना भोगना ये वो करना और फिर मर जाना ऐसे लोग अपना समय शक्ति जीवन तुझ तो चार दिनों के इस देह के पीछे बर्बाद कर देते हैं लेकिन जिनकी सुमति है सुमति माना श्रेष्ठ मति है वे लोग जहां से मति को प्रकाश मिलता है उस प्रकाश को उस आनंद को उस जीवन को विशेष जगाने के तरफ लगते हैं तो ऐसे जगाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है तुलसीदास जी ने कहा राम भगत जग चारु प्रकारा सुकृतिनो नो चारो अनघ उदारा भगवान के भक्त चार प्रकार के सब अच्छे हैं चहु चतुरकर नाम आधारा ज्ञानी प्रभ विशेष प्यारा वो ज्ञानी परमात्मा को विशेष प्यारा होता है आर्त भक्त होते हैं जो पीड़ा से दुख से भगवान को पुकारते हैं जब दुख से पीड़ा से सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो उसी अंतर्यामी की कृपा से उनको रोग में आराम मिलता है और डॉक्टरों की मति में भी वो प्रकाश होता है कि ये दवा नहीं ये दवा दे दो श्री राम आदमी का जब दुर्भाग्य होता है ना तो टर्निंग लेते लेते वो ऐसा डिसीजन लेता कि धड़ाक धुम सामने टकरा जाता है और आदमी का अगर सौभाग्य होता है तो सामने वाला रफ आता हुआ ड्राइवर भी आदमी अपने को बचा सकता है तो रबरुसे मत खसे जिनकी मती पवित्र है वो विघ्न और बाधाओं के समय भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और जिंदगी को महका देते हैं और जिनकी मती में ऐसा नहीं तो उनके पुण्य होते थोड़े दिन जाओ जलाली जैसे लगते फिर देखो तो ठंड ठंड पाल हो जाते हैं शंकराचार्य ने कहा दरिद्र वह है जो भीतर के सुख से वंचित तो होकर बाहर की चीजों की गुलामी करता है शत्रु कौन है और मित्र जैसा लगता है कि अपनी इंद्रियां ही शत्रु है मित्र जैसा लगती है मरा हुआ कौन है जो जीते जी अपने आत्मा का ख्याल नहीं करता है मूर्ख कौन है मूर्ख वो है कि साधु पुरुषों का संग नहीं करता और राम का अपने परमात्मा का रंग अपने को नहीं लगाता वो मूर्ख है कोवा दरिद्र, दरिद्र कौन है विशाल तृष्णा दरिद्र कौन है कि जिसकी विशाल आकांक्षा है ये खपे ये खपे ये खपे खपे खपे में अपने को खपा देता है तो हरी ही हकार बोलते हैं तो आपके नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होते हैं कई मंत्र होते हैं जो वैदिक मंत्र हैं और कुछ तांत्रिक हैं कुछ साबरी मंत्र हैं साबरी मंत्र जपता था एक जोगी अहमदाबाद का नाम सुना होगा तुमने अहमदाबाद में माणक चौक है फुआरा के पास माणक चौक वो सोनी बाजार हिरेजा भारत वाले भी और सोने वाले भी उधर रहते हैं उसको चौकसी बाजार भी बोलते हैं तो माणिक चौक पहले वहां साबरमती नदी बहती थी और अहमद ने वहां दीवाल चुनाना चालू किया था और दिन भर वो दीवाल चुनाता था अहमद बादशाह तो वो दीवाल इसी ढंग से चुनाता था महाराज जो माणिक जोगी का आश्रम उसके अंदर आ जाता था वो तीन दरवाजा उधर दूर रह जाता था ये आश्रम उनके हद में आ जाता था तो माणिकनाथ जोगी वहां भजन करते थे दो चार कमरे थे एक छोटी मोटी गौशाला थी धुणा था अतिथि आवास था अपना एक कुटिया थी तो राजा ने तो अपना घेरा डाल दिया तो जोगी साबरी मंत्र जपते थे उसने तो कहा कि अहमद का बच्चा समझता क्या है अपने को साधुओं की जमीन भी हड़प करता राजा तो उसको लगा थोड़ा गुस्सा गुस्सा लगा तो उसने उठाई सुई और धागा और दिन भर वो साबरी मंत्र जपता जाए शाम को दीवाल चुनकर सैकड़ों आदमी चले जाए वो महाराज जोगी क्या करे उल्टत देव पलटत काया आया उतर आओ बच्चा गुरु ने बुलाया देव सच नाम आदेश गुरु का मंत्र साचा पिंड काचा फुरो ईश्वरीवाचा यूं धागा खेचे दीवाल धड़ाक धुम दूसरे दिन फिर दीवाल चुने फिर दौड़ा धड़ाक दुम ऐसे करते करते अहमद तो के तर नाक में दम आ गया बोले क्या हुआ फिर जासूस लगाए तो एक जासूस पर दूसरे जासूस लेकिन आदमी गिराए तो पता चले ये तो मंत्र के बल से गिर रही आखिर पता चलाया और महाराज को अनुनय विनय किया और महाराज ने अहमद को जरा डांटा वांटा भी और कुछ श्राप देने को जा रहे थे तो गुरु महाराज आए हृदय में गुरु महाराज ने कहा कि देखो माणकनाथ नाथ संप्रदाय के वो संत थे ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं अगले जन्म में ये साधु संतों की सेवा करता था यशस्वी होने के लिए भगवान को पाने के लिए नहीं तो संत की सेवा व्यर्थ नहीं जाती एक एक कदम चल के जो आदमी सत्संग में जाता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है तो ये अगले जन्म का पुण्य आत्मा है और इसको परमात्मा नहीं चाहिए इसको यश चाहिए इसलिए इसके नाम का नगर बसेगा और तू इसको आशीर्वाद कर दे श्राप मत दे जब गुरु ने अंदर में प्रेरणा की तब माणिकनाथ ने अहमद को आशीर्वाद दिया कि बेटा ये कर्णावती जो नगरी है इसका नाम अहमदाबाद पड़ेगा पहले कर्णावती नगरी था अभी भी कई लोग कर्णावती नगरी लिखते हैं तो कर्णावती नगरी का नाम अहमद के नाम से पड़ा उसको अहमदाबाद बोलते हैं तो बाबा जी ने जब आशीर्वाद दिया कि तेरे नाम से इस कर्णावती नगरी का नाम अहमदाबाद पड़ेगा तो वो खुश हो गया कि महाराज जी अगर आपका दुआ है तो फिर ये ये जो जगह आपके हम हड़प तो कर रहा हूं लेकिन इस जगह को आपके नाम का चौक बनाऊंगा तब से उस जगह का नाम माणिक चौक रखा गया तो ये साबरी मंत्र में जो ताकत आती वो भी है तो परमात्मा की लेकिन जो मंत्र जयसारिधम से जप जाता है उस प्रकार का उसमें सामर्थ्य होता है कुछ मंत्र वैदिक होते हैं और कुछ मंत्र संप्रदायिक होते हैं जैसे शैवलोक ओम नमः नमस्वाय ओम नमः नमस्वाय ओम नमः नमस्वाय जपते हैं ये भी अच्छा है गणपति लोग ओम गणा नाम पति गुंगवाह जपते हैं वैदिक मंत्र तुम्हारी छुपी हुई शक्ति कैसे जगाना इस बात का संकेत करते हैं श्री राम उन वैदिक मंत्रों में ओंकार जो है सिरताज है इसीलिए जो भी सनातन धर्म के संप्रदाय हैं, उन्होंने ओमकार का सहारा लिया कहते हैं कि सिख धर्म का पहला ग्रंथ है सुखमणि और सुखमणि का पहला वचन है एक ओंकार वो परमात्मा एक है और उसकी ध्वनि ओमकार है तो हम लोग जब हरि ही ओम जपते हैं तो हकार से हमारे नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होते हैं और ओमकार से हमारी सुषुप्त चेतनाएं जागृत होती है सात बार हम अगर ओमकार का गुंजन करते हैं तो नाभि केंद्र के पास जो मूलाधार केंद्र है जीवन का स्रोत है उसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं हताशा निराशा और भय के विचार दूर होने लगते है उससे ज्यादा अगर हम जब करते हैं तो रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको जपने से शरीर की तंदुरुस्ती होती है उन मंत्रों का मैं उपयोग करता हूं हर रोज एक माला जपता हूं अभी भी दूसरा तो जप करते हैं लेकिन एक माला आरोग्यता के मंत्र के जप लेते हैं तो जप लेते हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा मंत्र जाप करे लेकिन मंत्र में दृढ़ विश्वास करके मंत्र जपे और मंत्र में जितने अक्षर कम हो उतना मंत्र पावरफुल होता है मंत्र जपने में जितनी रिधम सेट होती हो उतना जापक जल्दी सिद्ध होता है उसका स्वभाव जल्दी बदलता है मंत्र जपने में मनमाना मंत्र नहीं अगर शास्त्रीय मंत्र है वैदिक मंत्र है तो उससे लाभ ज्यादा होता है फिर भी किसी भी भाव से भगवान का मंत्र समझ के जपते वे लोग अच्छे हैं धन्य है लेकिन यात्रा अगर तेजी से करनी है तो किसी जानकार व्यक्तियों के संपर्क में आकर उन महापुरुषों में के पास अगर आदमी थोड़ी साधना करता है तो उसको अनुभव होता है कि परमात्मा शक्तियां हमारे बीच कैसे चमक रही हैं कुछ ऐसे संप्रदाय होते हैं कि सब व्यक्तियों को एक प्रकार का मंत्र दिया जाता है पांचवी कक्षा का नौवीं का तीसरी का चौथी का सबको एक प्रकार का और कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि सामने वाले की योग्यता जैसी हो उस प्रकार का मंत्र देते हैं जैसे नारद जी थे तो नारद जी मंत्र देते थे सामने वाले की जैसी योग्यता है उस प्रकार का बालिया लुटारा को मंत्र दिया राह लंबा और मोटा तो मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा रटते डटते उसके भीतर के केंद्र विकसित हो गए और वो ऊंची यात्रा को पहुंचे कलम उठाकर उन्होंने शास्त्र लिख दिया वाल्मीकि ऋषि बन गए उसी नारद जी ने द्रु को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वाश उसी नारद जी ने राजाओं को मंत्र दिया नमः तस्य या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपे संस्थित नम तस्म तस् तो सामने वाला कैसा अधिकारी उसकी मनोवृत्ति कहा है उस प्रकार का ख्याल करके अगर मंत्र दिया जाए तो सामने मंत्र लेने वाले साधक को जल्दी फायदा होता है और सबको मिला के एक साथ गोड़ो गडो हाथी सबनी के एक खा दो तो फिर उसमें उनको होता है कि हमने मंत्र ले लिया मर जाएंगे तो गुरु कंधे पे बिठाकर कर हमको ले जाएंगे सच खंड में लेकिन गुरु जी के कंधे तो यही ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएंगे ये तो केवल अपने को जरा हम थोड़ा हिप्नोटाइज करने जैसी बात है श्री राम बिन कमाइए नानका कम मुख्य साधन जड़ो कर तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति ये वेद प्रकाशा ये भक्ति का पांचवा सोपान है तो इस मंत्रों को जानने से इस जीव को घर में कलह को बदलना हो तो कैसे बदले घर में स्वभाव हमारा अलग अलग है झगड़ा होता है पत्नी का अपना स्वभाव है पति का अपना है भाई का अपना है ऐसा अगर स्वभाव हो जाता है तो क्या करना चाहिए कि थोड़ा धूप करके घर के लोग मिलकर लंबा श्वास लेकर राम कह दे ओम कह दे अथवा जिस मंत्र में विश्वास करते हैं, उस मंत्र को जपते हुए गहरा श्वास लें और एक साथ मंत्र जाप करें तो कुछ ही दिनों में कलह वाला स्वभाव स्नेहपूर्ण होने लगेगा समझो बच्चा डरता है तो उसको अमुक प्रकार का मंत्र देकर उसमें प्रोत्साहन भर दो बच्चे का डर भाग जाएगा बच्चे की याद शक्ति बढ़ानी है तो अमुक प्रकार का मंत्र है वो जपने से बच्चे की याद शक्ति बढ़ती और बड़ा मेघावी हो जाता है ग्यारह वर्ष के थे बीरबल उन दिनों की बात है वो आगरा में पान का गल्ला चलाता था बीरबल अकबर वहां ठहरा करते थे आगरे में तो अकबर का जो पान लगाने वाला खोजा था वो खोजा बीरबल के पास क्यों बड़े मिया चुना मिल जाएगा पाव भर उस समय बीरबल क्या कर रहे थे सोपारी काट रहे थे पान के गले पर और सारस्वते मंत्र का जाप कर रहे थे बीरबल में सारस्वते का मंत्र का जाप करते समय गहराई से देखा और बीरबल सारी बात समझ गया खोजा को बोला कि पाव भर चुना तो लेने को आया लेकिन यही चुना तेरे मौत का कारण बनेगा बोले तो, तो बा कैसे आज राजा साहब को पान लगाने में चुना ज्यादा लगा दिया है उनकी जीप पर चांदा पड़ गया है इसलिए गुस्से में आकर चुना मंगवाया है और वो अतेरे को अपने सामने बिठाल के चुना खिलाएंगे बोले खुदा खैर करे बंदा लहर करे बोले खुदा खैर तो करे लेकिन बंदा जब उपला मंजिल उपयोग में लाए तब खुदा खैर करे नहीं तो क्या खुदा बिचारा करे बोले क्या करे देख खोजा ऐसा कर कि चूने को घी मारता है और घी को चुना मारता है तू घी ले जा और अंदर जाए तब थोड़ा घी पी लेना और बाद में चुना खाना तो चुना को घी हजम कर लेगा हजम घी को चुना हजम कर लेगा तू जिंदा रह जाएगा अगर तू भाग भी जाएगा तो राजा हम सिपाहियों को भेज के तोरे पकड़ा देगा अगर आजीजी करेगा तभी भी काम नहीं चलेगा युक्ति से मुक्ति होती खोजे को बात जच गई बोले घी कहा से लेने जाना बोले मैं लाया हूं कल चाहिए तो खोजा घी और चूना ले गया बीरबल से घी पी गया और चूना जाकर अकबर के सामने रख दिया अकबर गुस्से में आकर के नालायक ऐसा पान लगा दसा खाओ मेरे सामने भाले वालों को बुला दिया कि इसको कम वक्तों को खिलाओ ये चूना वो तो मजे से खा गया क्योंकि जानता था मजे से खा गया चुना खा गया बोले जो जा घर जाके मर वो तो घर गया नींद बीन करके आराम से दूसरे दिन मजे से आ गया ड्यूटी पे बोले तू तो जिंदा कैसे रह गया कोई रोग नहीं हुआ बोले नहीं महाराज क्यों क्या हुआ तेरे को चुने के असर नहीं हुई तो चुने के असर नहीं हुई वो बीरबलिया है पान वाला लड़का ग्यारह साल का राजा साहब वो सब बातें आपके मन की जान गया था और मेरे को घी पिला के भेज दिया उस को चूना ने मारा चूना को घी ने मारा और खोजा जिंदा रह गया सुपारी कड़ी होती है न तो बुढ़्ढे आदमी दांत से नहीं तोड़ सकते अथवा आप भी जरा जोर लगाते सोपारी अगर बादाम के साथ चबाओ तो एकदम मुलायम बन जाएगी युक्ति चाहिए बादाम सुपारी इतनी कड़ी है लेकिन बादाम के साथ चबाओ तो सुपारी एकदम मुलायम हो जाएगी ऐसे ही जीवन में जो विघ्न और बाधाएं हैं वो ज्ञान की बादाम के साथ मिधा दो तो विघ्न और बाधाएं मुलायम हो जाएंगे दुख दूर हो जाएगा श्री राम ऐसा कोई भी दुख नहीं है ऐसी कोई भी चिंता नहीं है ऐसा कोई कोई भी रोग नहीं है ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं जिसका निराकरण ना हो नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज असिबल सब संभव है आदमी जब हताश हो जाता है निराश हो जाता है भीतर से हार जाता है उसे तभी वो दुखी होता है अगर उत्साह से बन काम करता रहता है तो आगे रास्ता मिलता रहता है विघ्न और बाधाओं को चीरते चिरते जो उन्नति होती है उसका कुछ अलग अपना रस होता है महाराज बीरबल को बुला दिया गया कि हमारे बन की बात जानने वाला ग्यारह साल का पान के गले पे बैठने वाला लड़का कौन होता है बुलाओ बुलाया बीरबल पूछा कि कैसे पता चल गया बोले महाराज में सारस्वत्य मंत्र का जाप करता हूँ इससे बुद्धि की विलक्षणता मन एकाग्र होता है और महाराज मन एकाग्र होता है तो फिर जो चीज जानना चाहो जरा सब ध्यान करो तो पता चल जाता है बच्चे जब पढ़ते हैं तभी भी जितनी एकाग्रता होती उतने वो सफल होते हैं और आप भी भोजन में जितने एकाग्र होते उतना बढ़िया बनता है बात करने में जितनी एकाग्रता होती उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ता है और जीवन में जहां भी चाहिए जहां भी देखो तो उन्नति तो एकाग्र होते हो तो तुम्हारी वो परमात्मा की शक्ति वहां काम करती है जैसे सूरज के किरण है चट्टानों पर पहाड़ों पर पत्थरों पर पड़ती है तो उसका कोई रिफ्लैक्स नहीं पड़ता आईने में पड़ती है तो ज्यादा रिफ्लेक्स पड़ता है और बिलोरी काच रख दो सूरज के प्रकाश में और स्थिर कर दो तो वहां अग्नि पैदा हो जाती है ऐसे ही तुम्हारी एकाग्रता परमात्मा की शक्तियों को प्रकट कर देती है तो परमात्मा की शक्ति तो हर प्राणी के अंदर छुपी है पशु उसको उन्नत नहीं कर सकता इसलिए पशु जीवन व्यर्थ माना जाता है मनुष्य उसको उन्नत कर सकता है जगा सकता है तो भगवान ने अर्जुन को कहा तू तो युद्ध करते हुए सतत मेरा स्मरण कर अब संसार में भी हम युद्ध तो कर रहे कभी काम आया कभी क्रोध आया कभी लोभ आया कभी मोह आया कभी चिंता आई कभी बीमारी आई तो युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध में भी उस परमात्मा का स्मरण करो ताकि तुम इस युद्ध में विजेता हो जाओ संसार एक परमात्मा प्राप्ति की यूनिवर्सिटी है यहां कहीं भी तुम टिक गए कोई परिस्थिति में सुख में टिक गए तो विघ्न आ जाएगा यश में टिक गए तो अप आ जाएगा मान में टिक गए तो अपमान आ जाएगा पति पत्नी में स्नेह होगा तो कभी ना कभी पत्नी बीमार हो जाएगी या तो पति बीमार हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा कुछ न कुछ विघ्न डालकर तुम्हारी उन्नति वो परमात्मा करा रहा है जब विघ्न बाधा आए तो अपने को दीन हीन और निराश नहीं मानना चाहिए विघ्न बाधा आए तो समझना चाहिए कि वो अंतर्यामी परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होना चाहते हैं हमारी छुपी हुई जीवन की शक्तियां खोलकर वो जीवनदाता हमें मिलना चाहता है जय राम जी की कदे निराश न थीजे कदम पोते पैर न कजे ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे तुम थोड़े दिन अगर विधि सहित साधना करो तो तुम्हारी नाड़िया शुद्ध होने लगेगी बुद्धि का विकास होने लगेगा ऐसे मंत्र ऐसी विधियां हैं शरीर तुम्हारा हल्का फूल जैसा होने लगेगा कभी प्रकृति के वेग से बीमारी आए तो भी इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी बीमारी दूर करने के लिए तो हराज बीरबल ने वो मंत्र के प्रभाव से अकबर के तरफ निहारा अकबर प्रभावित हो गया बोले मेरे पास इस समय वजी है। लेकिन तेरे जैसे लड़के को भी मैं वजीर बनाना चाहता हूँ हाइट पाइट ठीक थी जरा संयम ही था अंडे खाकर मोटा नहीं बना था लोग बोलते अंडे में फायदा है अंडे के प्रचार चला परदेश में और परदेश का प्रचार ने हमारे भारत के नेताओं की खोपड़ी में ऐसा इम्प्रेशन डाल दी कि फिर तुम्हारा बस सब जगह अंडो अंडे अंडे पोटरियां पोटरियां निकल गई अभी विज्ञानी लोग बोलते की अंडा खाने में कितनी सत्यानाश होती है 200 अंडा खाने से जितना सी विटामिन प्राप्त होता है 100 सौ एक सौ ग्राम नारंगी का रस पीने से उतना सी विटामिन मिल जाता है सौ ग्राम चने खाने से जो कैलोरीज आदि प्राप्त होती है वो दो अंडे से प्राप्त होती है इस प्रकार से इसकी कंपेरिजन करते हैं तो फायदा तो नहीं के बराबर है और उत्तेजना और नुकसान ज्यादा है अंडा खाने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं तो सेक्स एनर्जी जो पहले पड़ी है वो भी लेकर निकलते हैं नाश करते हैं और अंडे खाकर जो बच्चे पैदा होते हैं वो मुर्गे जैसे चिल्लाते रहते चिंची करते रहते श्री राम लोग समझते हैं कि अंडे खाकर पहलवान हो रहे हैं हकीकत में उनको पता नहीं कि अंडे खाकर तुम अपनी आंतरिक शांति मन की एकाग्रता बुद्धि की पवित्रता और विचारों की शुद्धि का कितना तुम ह्रास कर रहे हो और विचार शुद्ध नहीं है मन की पवित्रता नहीं है नानक जी ने ठीक कहा है मांस मांस सब एक है हिरणी बकरी गाय आंख देख नर खात है निश्चय नरक में जाए जो लगे कपड़ा जामा होत पलित सो रत पीवे मानखा उसका कैसे निर्मल चित्त तो आहार अशुद्ध करने से आदमी का मन ज्यादा चंचल होता है अशांत होता है तो बीरबल शुद्ध आहार करते थे सारस्वती मंत्र का जाप करते थे अकबर ने पूछा कि बारह में से एक जाए तो कितने बचे सब वजीरों ने कहा कि ग्यारह बचे बीरबल का वारा है बीरबल ने कहा जहा पना बारह में से एक गया तो कुछ नहीं बचा अरे लड़का ऐसे कैसे बोले जहां पना जब सवाल पूछते होंगे तो बारह में से एक गया तो एक कोई साधारण थोड़े होगा जैसे केले की पात पात में पात तुम क्यों महाजाओं के बात बात में बात होती है बारह में से एक गया तो सब गए बोले कैसे बोले हजूर बारह महीने होते साल में